समाधिपाद के 41वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं सूत्र में समापत्ति को लेकर के तीन विषयों को प्रस्तुत किया है ग्राह्य ग्रहण और ग्रहीता ग्राह्य पंच स्थूल भूत हैं और पांच सूक्ष्म भूत हैं ग्रहण में पांचों ज्ञानेन्द्रियां पांचों कर्मेंद्रियां दस एक मन ग्यारह अहंकार बारह और महतत्व रूपी बुद्धि तेरह इन तेरह पदार्थों को यहां पर ग्रहण शब्द से स्पष्ट किया है और ग्रहीता से आत्मा को लिया है आत्मा यानी जीवात्मा हम और यहां पर इन तीनों का साक्षात्कार कराने वाला मन है और ऐसा मन जिस मन में वृत्तियां उभर नहीं रही हैं वृत्तियां रुक गई हैं वृत्तियां जब रुक जाती हैं उस स्थिति में मन ऐसा होता है जिस प्रकार से एक स्पटिक मणि होता है एक बिल्लोर पत्थर क्रिस्टल जिस शुद्ध पवित्र रूप में होता है उसी प्रकार हमारा मन शुद्ध पवित्र होता है उसमें कोई मल नहीं रहता अर्थात अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश ये क्लेश मन में नहीं रहते हैं इन सबको रोक लिया जाता है और प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति रूपी पांचों वृत्तियां रुक जाती हैं मन स्थिर होता है और एकाग्र अवस्था की प्राप्ति होती है जो मन की जो पांच अवस्थाएं हैं उनमें से चौथी अवस्था एकाग्र अवस्था उस एकाग्र अवस्था में और वह एकाग्र अवस्था भी पूर्ण एकाग्रता की स्थिति में है हंड्रेड सौ प्रतिशत एकाग्र अवस्था में जब मन रहता है उसी स्थिति में समाधि की प्राप्ति होती है तो पांच स्थूल भूतों का पांच सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार होने के बाद पांच ज्ञान इंद्रियों, पांच कर्म इंद्रियों, मन अहंकार और बुद्धि का साक्षात्कार होने के बाद यहां पर आत्मा के साक्षात्कार को लेकर के बताया जा रहा है और वह भी साक्षात्कार मन आत्मा के साथ जुड़ जाता है मन आत्मा के साथ जुड़ जाता है जब दोनों जुड़ जाते हैं तो मन आत्मा जैसा बन जाता है अब यहां पर मन आत्मा जैसा जो बन रहा है इस स्थिति को समझना है जड़ वस्तु जड़ वस्तु के साथ जुड़ करके उस जैसा बनता हुआ हम देख रहे हैं लोक में क्रिस्टल का उदाहरण है बिल्लोर पत्थर का उदाहरण है दर्पण उदाहरण है दोनों जड़ हैं यहां पर एक चेतन है एक जड़ है और दोनों जब आपस में जुड़ते हैं यानी दोनों का जब तादात्म्य संबंध होता है तदाकार आपत्ति होती है मन आत्मा से युक्त होता है तो उस स्थिति में मन मानो वो चेतन वद हो जाता है चेतन जैसा हो जाता है और लोक में जिस प्रकार से उदाहरण दिया जाता है जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था पिछले प्रकरण में मंच चिल्ला रहे हैं तो यहाँ पर जड़ के साथ चेतन का सहयोग है यदि मंच पर चेतन नहीं हो व्याख्यान करने वाले प्रवचन करने वाले ना हो, तो ये नहीं कहा जाता है मंच चिल्ला रहे हैं मंच चिल्ला रहे हैं ये बात तभी कही जाती है जब मंच पर बैठे हुए व्याख्याता लोग प्रवचनकर्ता लोग प्रवचन कर रहे हों जड़ को चेतनवत व्यवहार किया जाता है ऐसे ही जड़ को चेतनवत व्यवहार किया रा, जा रहा है वैसे ही चेतन को जड़वत व्यवहार किया जाता है वहां पर भी कोई ना कोई आश्रय रहता है कोई व्यक्ति आलसी है प्रमादी है कामचोर है अकर्मण्यता है जिसमें निठल्ला है उसको जड़वत व्यवहार करते हैं चेतन है उसके साथ चेतनता है उस शरीर में जिस शरीर में वो रहता है लेकिन उसको कहा जाता है ये तो बस केवल ठूंठ है ये तो केवल ठूट है।, तो है ये तो कुछ नहीं है ये तो पत्थर है पत्थर उसको कहा जाता है यह तो पत्थर है यानी चेतन को जड़वत व्यवहार किया जाता है जहां चेतन को जड़वत व्यवहार किया जाता है वहां पर जड़ को चेतनवत व्यवहार किया जाता है वहां आलंबन आश्रय विद्यमान है तो जहां जड़ और चेतन आपस में जुड़ जाते हैं वहां पर व्यवहार में इस प्रकार किया जाता है कथन करते हैं और यहां पर भी वही कथन किया जा रहा है और महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है वृत्तियों के प्रसंग में चित्तम अवसिताधिकारम आत्मकल्पेन अवतिष्ठते चित्तम आत्मकल्पेन अवतिष्ठते महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये जो चित्तम यानी मन ये जो मन है ये आत्मकल्पे आत्मा जैसा आत्मा के समान बन करके रहता है वहां महर्षि वेदव्यास ने चित्त को यानी मन को चेतनवत कथन कर रहे हैं आत्मकल्पे आत्मा के समान विवतिष्ठते रहता है और वैसा ही यहां पर प्रयोग किया जा रहा है मन पुरुष रूपी आत्मा के साथ जुड़ करके पुरुष जैसा बन करके और उसको स्वयं को यानी आत्मा को पुरुष का स्वरूप दिखाता है तो क्या दिखाता है क्या स्पष्ट होता है कोई रंग रूप तो नहीं है हां आत्मा जैसा है उसको वैसा ही स्पष्ट करता है मतलब मतलब यह है कि आत्मा इच्छा स्वरूप है तो आत्मा इच्छा स्वरूप है तो मन आत्मा के साथ जुड़ करके आत्मा का जो इच्छा स्वरूप है वो स्पष्ट कराता है देखो आप ऐसे हो आपकी इच्छा ऐसी है आप प्रयत्न स्वरूप हो देखो आपका जो प्रयत्न ऐसा है आपका पुरुषार्थ ऐसा है आप चेतन स्वरूप हो देखिए आप चेतन स्वरूप हो यद्यपि हम इन बातों को जानते हैं पर शब्दों से जानते हैं शब्दों के माध्यम से ही अनुभव करते हैं समाधि में तो आत्मा साक्षात अपने इच्छा स्वरूप को जानता है अपने इच्छा स्वरूप को जानता है अपने प्रयत्न स्वरूप को जानता है अपने ज्ञान स्वरूप को जानता है अपने प्रेम स्वरूप को जानता है अपने द्वेष स्वरूप को जानता है इच्छा द्वेष, प्रयत्न इन सब स्वरूपों को वो जानता है अपने एकदेशत्व, देशत्व एक, एक पन को भी जानता है अपने सूक्ष्म पन को भी जानता है जो जो आत्मा के स्वरूप है जैसे जैसे उसके गुण कर्म स्वभाव है आत्मा के उन सभी स्वरूपों को मन के माध्यम से जानता है जैसा आत्मा है मन आत्मा को वैसा ही दिखाता है आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करता है महर्षि वेदव्यास ने एकतालीसवें सूत्र का उपसंहार करते हुए कहते हैं तदेव तदेव चित्तम वह ये जो चित्त है अभिजातक चेतस तदेव अभिजातक चेतस ग्रहित्री ग्रहणग्राह्यु पुषेन्द्रियूतेषु या तु स्थित तदापत्ति सा सपत्ति तदव अतक चेतस वह यूत नवीन बिल्लोर पत्थर के समान विद्यमान ये जो मन है स्पष्ट मन है शुद्ध मन है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई वृत्ति नहीं है ऐसे मन के ग्रहिता यानी पुरुष ग्रहण यानी इंद्रियां और ग्राह्य यानी भूत पुरुषेंद्रिय भूतेशु पुरुष के साथ इंद्रियों के साथ और भूतों के साथ जुड़ करके तत्थ तदंजनता अर्थात तेसुस्तित उन उन पदार्थों के साथ जुड़ करके तदाकर आपत्ति उन उन जैसा मन बन जाता है और उन उन जैसा बन करके आत्मा को वैसा ही दिखा देता है इसी को समापत्ति कहते हैं इसी को समापत्ति कहते हैं और यही समाधि है और ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए योगाभ्यासी को उन समस्त उपायों को अपनाना होता है जिनको अपनाने पर यह समाधि मिलती है और समाधि का मिलना कोई खेल नहीं है उसके लिए निरंतर अभ्यास निरंतर अभ्यास करना है निरंतर तप करना है निरंतर विद्या को प्राप्त करते रहना है निरंतर मन पर नियंत्रण करते रहना है निरंतर वैसा ही ध्यान करते रहना है जब योग साधक आसनस्थ होता है आसन में स्थित होकर के प्राणायाम के माध्यम से प्रत्याहार के माध्यम से धारणा के माध्यम से जब ध्यान करना प्रारंभ करता है उस ध्यान की स्थिति में यदि एकाग्रता बनती है मन की पांचों अवस्थाओं में जो एकाग्र अवस्था है चौथी अवस्था है उस एकाग्र अवस्था के साथ जब युक्त होता है उस एकाग्र अवस्था में ही यह सारी किस्तार सारी की सारी स्थितियां बनती है ये जो सारी स्थितियां हैं समाधि की ग्रहिता की ग्रहण की और ग्राह्य की उसी एकाग्र अवस्था में ये सारी स्थितियां बनती हैं। और वो जो ध्यान है चाहे पंचमाभूतों का ध्यान करता है इंद्रियों का ध्यान करता है आत्मा का ध्यान करता है जिस किसी भी वस्तु का ध्यान करता है जो अतीन्द्रिय वस्तुएं हैं उनका ध्यान करते समय यदि वृत्तियां उभर रही हैं तो समझ लेना हमारा पुरुषार्थ वैसा पुरुषार्थ नहीं है जैसे पुरुषार्थ से मन एकाग्र होता है जो आज योग साधक जो ध्यान करता है परमात्मा का ध्यान करता है और ध्यान के काल में ही विशेष मेहनत पुरुषार्थ करता है और ध्यान से भिन्न अवस्था में व्यवहार काल में वह व्यक्ति पुरुषार्थ उतना नहीं करता है और उसका परिणाम उसका ध्यान ध्यान के रूप में नहीं हो पाता है इसलिए व्यक्ति ध्यान को ध्यान के रूप में ना करने के कारण से वह समाधि तक पहुंच नहीं पा रहा है समाधि तक पहुंचने के लिए समाधि तक पहुंच करके समाधि लगाने के लिए जो अथक मेहनत पुरुषार्थ व्यवहार काल में करना होता है वो पुरुषार्थ न करके केवल ध्यान के काल में ही वो अथक मेहनत पुरुषार्थ कर रहा होता है पर उतने पुरुषार्थ से मन एकाग्र नहीं हो सकता उतने पुरुषार्थ से मन प्रसन्न नहीं हो सकता उतने पुरुषार्थ से मन प्रसन्न हो करके पूर्ण एकाग्र स्थिति की एकाग्र स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए इस बात को हमें समझना है और समझ करके उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मेहनत निरंतर करते जाना है और वो निरंतरता सर्वाधिक निरंतरता व्यवहार काल में होती है ध्यान के काल में केवल दो घंटे का समय है प्रातःकाल एक घंटा सायंकाल एक घंटा चौबीस घंटों में से सोलह घंटे व्यवहार काल का होता है चौबीस घंटों में सोलह घंटे व्यवहार काल का होता है छ घंटे निद्रा का काल होता है सोलह और छह घंटे बाईस घंटे तो हमारे अलग विषय में चले जाते हैं और केवल दो घंटे ध्यान का काल है तो जो छह घंटे निद्रा का काल है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहता और बाकी बचे सोलह घंटे सोलह घंटों में हम अपने आप को अपने नियंत्रण में करके मन को अपने काबू में रख करके हम सारे व्यवहार यदि कर रहे हैं तो दो घंटे में हमारा मन उसी के अनुरूप एकाग्र शीघ्रता से हो सकता है ऐसा ना करके 16 घंटे हम अपने आप को अनियंत्रण में रख के सावधान जागरूक होकर के कार्यों को ना करें मन को प्रसन्न रखने का कोई प्रयत्न ना करें और ध्यान का काल जब आ जाता है उस वक्त सारा प्रयत्न हम करने लग जाते हैं जो हमें नहीं करना होता है उस सारे प्रयत्न में ध्यान रह जाता है और व्यवहार काल का जो प्रयत्न है वो बन जाता है मन बार बार और विषय में जा रहा होता है उसको पकड़ पकड़ करके रोक रहे होते हैं पकड़ पकड़ करके उसको एकाग्र कर रहे होते हैं यह जो अभ्यास है इस अभ्यास को व्यवहार काल में करना है वहां अगर अभ्यास ऐसा कर रहे हैं तो व्यवहार काल में क्या करेंगे इसलिए उचित यही है व्यवहार काल में अभ्यास करना है और ध्यान के काल में ध्यान करना है व्यवहार काल में किया हुआ अभ्यास ध्यान के काल में यथार्थ रूप में प्रयोग में आ जाता है वहां किया हुआ प्रयोग यहां पर आसानी से हम कर सकते हैं तो इस दृष्टिकोण से व्यवहार को उचित बनाना है तभी ध्यान उचित रूप में हो सकता है तभी हम समापत्ति को समाधि को प्राप्त करते हैं यहां पर तीन विषयों को लेकर के समापत्ति को स्पष्ट किया है आत्मा और आंतरिक इंद्रिया और बाहर की इंद्रियां और स्थूल सूक्ष्म क्षीण क्षीनवृत्ते अभिजात मणे ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्यु तस्थ तदंजनता सपत्ति Pre, pre.